वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है माता के पृथ्वी प्रवेश का वर्णन है पर पद्म पुराण में माता के त्याग का तो वर्णन है लेकिन पृथ्वी प्रवेश का वर्णन नहीं है मुनियों ने अंत में मिलजुल कर समझौता कराया और उसके बाद भगवान श्री सीताराम सिंहासनासी यह पद्म पुराण का वर्णन है पर तुलसीदास जी ने वह भी नहीं लिखा और कहा कि अगर पढ़ना हो तो लव कुछ पुराणन गाय उनमें देख लेना पर मैं आपसे हाँ एक बात कहूं कि भगवान श्री राम ने जानकी जी का जो त्याग किया यह राम जी के आदर्श और अद्भुत प्रेम का उदाहरण है बस थोड़ा समझने का फर्क है कैसे लोग श्री सीता जी के बारे में कुछ कुछ कह रहे थे और राम जी उस सत्य से परिचित और राम जी अगर कहते कि नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूं ये लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं दुनिया वाले हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं अगर ऐसा करते तो लोगों मालूम क्या चर्चा होती देखा बड़े आदमियों की बात है भैया लाजाम के काम है आवाज दबा दी गई समाज में आवाज उठी दबा दी गई अपनी बात बना ली ठीक है इससे क्या होता कि सीता राम जी कहते हैं कि श्री जी को लोक मत से निष्कलंक बना देना त्याग के बिना संभव नहीं था और त्याग से क्या हुआ बोले जैसे ही श्री जी का त्याग हुआ तो सभी कहने लगे क्या यानी जी तो निर्दोष है राम जी ने गलत किया राम जी ने गलत किया राम जी ने गलत किया तो जो अपनी बदनामी करा के और श्री सीता जी को निष्कलंक जिन्होंने कर दिया हो यह राम जी का आदर्श है प्रेम है पर इस प्रेम को, को कोई समझे कैसे राम जी ने त्याग तो किया लेकिन आज तक श्री सीताजी के पक्ष में है सारे लोग और अगर राम जी ऐसा न करते तो सीता जी का स्वयं कीर्ति नहीं हो पाती इस तरह यह राम जी का प्रेम है और आप जानते हैं उसके बाद यज्ञ की जब तैयारियां हुई तो कहा गया कि राजा पत्नी सहित बैठेगा पुनर्विवाह करे दूसरा विवाह करे यह भगवान राम का चरित्र है उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है एकमात्र सीता ही मेरी भार्य है तो कहा कि अब कहा कि आप दूसरी कोई व्यवस्था दीजिए विवाह नहीं करूंगा तब श्री सीता जी की ही स्वर्ण मूर्ति बनाकर श्री राम जी के बाम भाग में विराजमान कराई गई तब राम जी मूर्ति सीता के संग सपत्नी भाव से यज्ञ करते हैं ऐसा श्री राम सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर यज्ञ करते हैं और उन राम जी पर ऐसा आरोप कि सीता जी का त्याग कर दिया सीता सीताजी कार्य प्रेम को नहीं समझने वाले लोग ऐसी बात करते हैं भगवान श्री राम का आदर्श चरित्र है तो एक यह मर्यादा कि भले ही पिता के तीन विवाह हुए हो पर न उसकी चर्चा न उसका विरोध और न आंदोलन आगे से कोई ऐसा नहीं कर पाएगा ये बंद कर रहे न राम जी का उच्चारण की क्या जरूरत अपने आचरण से प्रस्तुत करो मर्यादा यह श्री राम का आदर्श चरित्र अच्छा नारी जाति के प्रति सम्मान की भाव पर मुझे एक बात याद आती है जब भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण पर विजय श्री प्राप्त कर ली रावण का अंतिम संस्कार भी हुआ मंदोदरी भवन में बैठी सोच रही कि मैं श्री राम के सामने किस मुंह से जाऊंगी और अगर जाऊंगी भी तो मैं उसी रावण की भारिया हूं जिसने श्री राम जी की सीता जी का हरण किया कैसे राम क्या करेंगे दुर्व्यवहार या अपशब्दों की बौछार और नहीं तो उपेक्षा का स्वीकार तो मैं हो ही जाऊं। लेकिन जाना है मंदोदरी ऐसे मन में सोचते हुए डोली में बैठकर चली डोली आगे चलती जा रही है मंदोदरी मन में सोचती जा रही है भगवान राम बैठे हैं राम जी के शिविर की ओर डोली आई विभीषण जी पास में राम जी ने कहा विभीषण यह डोली विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ऐसा लगता है कि महारानी मंदोदरी आ रही और जो श्री राम ने सुना उठकर खड़े हो गए डोली उतारी गई और मंदोदरी ने उस डोली का पर्दा हटाया द्वार का और जैसे ही पर्दा हटाया उसको तो ऐसी कल्पना ही नहीं थी डोली का पर्दा हटाते ही देखा श्री राम हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे और श्री राम ने यह कहा हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कि मैं माता मंदोदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं यह राम जी का चरित्र यह श्री राम का शील मैं माता मंदोदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं मंदोदरी कुछ बोल नहीं सकी रोने लगी और इतनी भाव विहवल हो गई कि भरे हुए गले से इतनी कह सकी उस अवरुद्ध कंठ की दशा में धन्य राम त्वया जननी धन्यो राम त्वया पिता राम तुम्हारी जननी माता धन्य है राम तुम्हारे पिता धन्य है तुम जैसे तो तुम ही हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं यह है श्री राम और राम जी ने मर्यादा का सेतु निर्मित किया मर्यादा का दो के बीच में भेद भी रहे पर एक मर्यादा का सेतु रहे जिससे दो अलग अलग होने के बाद भी मिले रहे ऐसे न मिले रहे आजकल बेचारे पति पत्नी भी जबरदस्ती मिले मालूम कैसे मिले जैसे रेल की पटरी कभी नहीं मिल सकती और साथ बराबर है साथ बराबर है मिलते कभी नहीं चाहे जितनी दूर तक चलेगा साथ बराबर मिलेंगे नहीं एक एक ने कहा कि मिलते नहीं तो अलग अलग क्यों नहीं हो जाते तो हमने कहा कि मजबूरी है वो लकड़ी का जो पटरा है वो दोनों पटरियों को कसे हुए हैं तो बोले ये कौन है हमने कहा ये बाल बच्चे बच्चे हैं वो पकड़े दोनों को नहीं तो कभी के अलग हो गए होते ये एक सज्जन कह रहे थे महाराज विवाह के बाद तीन दृश्य दिखाई देते हैं, तीन सीन नंबर वन विवाह के तुरंत बाद पति बोलता है पत्नी सुनती है जैसे पति कहते अरे भाई ऑफिस को देर हो रही चाय बनाई की नहीं और हमारी टाई कहां रख दी और कोट कहां उसमें बटन टाँकने के लिए कहा था और फाइल लाने के लिए कहा था और बैग कहां और जूतों पर पालिश की कि नहीं और देर हो रही पत्नी कुछ नहीं बोलती करती जाती ये ये, ये। पति बोलता है पत्नी सुनती है ये पहला दृश्य कुछ वर्षों बाद दूसरा दृश्य दिखाई देता है जब दो चार बच्चे हो गए दूसरे दृश्य में पत्नी बोलती है पति सुनता है पत्नी कहती देखो जी वो दूध वाला आया था उसको पैसे देने वो सब्जी वाले को देना है और वो किराने की दुकान से सामान नहीं आया है लड़के की ड्रेस बननी है और तुम्हारे लिए भी कपड़े लाने थे और मेरे लिए साड़ी नहीं और कहां से अब पति बिचारा मिले तनखाए तब तो सो बोलता तो नहीं हाँ हाँ हा हाँ। पहला दृश्य पति बोलता है पत्नी सुनती है दूसरा दृश्य पत्नी बोलती है पति सुनता है और तीसरा दृश्य दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुनते हैं इसलिए यह समाज की व्यथा है और यह व्यथा जब मिटेगी श्री राम जी की कथा से मिटेगी राम जी की मर्यादा जीवन में उतरने चाहिए राम जी हमारे आदर्श होने चाहिए मर्यादा प्रभु श्री राम जी इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और यही कारण है कि जब राम जी राजा हो गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य में रामराज बैठे त्रिलोका हर सित गए सब सो सब नर कर ही परस्पर प्रीति परस्पर प्रेम क्यों है सब अपनी अपनी मर्यादा में प्रताप भी समता हो राम प्रताप भी समता श्री राम आदर्श राजा हैं श्री राम आदर्श गृहस्थ हैं श्री राम आदर्श नीतिज्ञ हैं श्री राम आदर्श धर्मावतार है श्री राम आदर्श प्रेमावतार है क्या नहीं है श्री राम श्री राम परिपूर्ण है श्री राम भारत के भगवान है श्री राम भारत की अस्मिता है आस्था है और उनका आदर्श उनकी कृपा से हमारे आपके जीवन में जीवन में उतरे तभी हम सचमुच अनुभव करेंगे कि हमारे धाम उनकी कृपा से हमारे आपके जीवन में उतरे तभी हम सचमुच अनुभव करेंगे कि हमारे धाम में भी सुख है और धाम में सुख होगा सुख धाम की कृपा से सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम और यह अखिल लोकदायक विश्राम देने वाले श्री राम की यह मर्यादा मई कथा का आज विश्राम सात दिन तक हुई कथा ये सात दिन पूरे ही समझो क्योंकि आठ तो होते ही नहीं सात दिन संगीत से हुई तो सात सुर अच्छा मैं भी आपसे एक निवेदन करूं भागवत भी सात दिन में सुनी जाती तो लोग क्या कहते हैं? परीक्षित के लिए कहा गया आज से ठीक सातवें दिन सर्प डेगा सात दिन में क्यों यह प्रतीकात्मक संकेत है कि हम सबको भी इन्हीं सात दिनों में ही कोई दिन होगा आठवां तो होता ही नहीं है जब काल तो जब इन्हीं दिनों में कोई दिन है तो कोई दिन खाली ही मत रहने दो भगवान की कथा से भरे रहो इसलिए सातों दिन और कितने बढ़िया दिन है सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ऐसे हैं? फिर आता है इतवार है अच्छा किसी दिन छुट्टी नहीं होती इतवार हुआ छुट्टी बहुत आराम इतवार को कोई झंझट नहीं छुट्टी कितना बढ़िया है इन्हीं दिनों में भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान पर भगवान की कथा पर अगर ऐतवार आ जाए तो सब झंझटों से छुट्टी हो जाए कोई झंझट और यह आश्रम यहां अनेक भवन निर्मित दिखाई देते हैं लेकिन अद्भुत यह है कि यहां भवन निर्माण तो है पर अनेकों भवन निर्माण होने के साथ साथ इस आश्रम ने केवल भवन निर्माण नहीं किए अनेकों का जीवन निर्माण किया है लोग जीवन जीते हैं भवन बनाने के लिए यहाँ भवन बनते हैं जीवन बनाने के लिए इतना काश है और मुझे तो देखो यहाँ मेरा आना होता है और भगवान कृपा करके अपने गुण गवा लेते हैं संत की कृपा है आप कहेंगे कि संतों की कृपा है कि ये आ गए और हम कहते हैं कि आपके पास हम आ जाते हैं तो आप पर संत की कृपा है और हम इस आश्रम में आ जाते हैं ये भगवंत की कृपा है भगवान की कृपा ये कृपा संत और भगवंत की कृपा ब्रह्मलीन पूज्यपाद पाठ स्वामी आत्मानंद जी महाराज की चरण धूलि से धन्य हुआ यह स्थान उनके श्री चरणों का पावन सानिध्य मुझे मिलता रहा उनका आशीर्वाद उनका संकल्प और भगवान श्री राम कृष्ण देव की कृपा पूज्य स्वामी जी का अनुग्रह माँ का दुलार यही सब ऐसे योग बनाते हैं और इन सब का भाव जैसे किसी न किसी के माध्यम से मिलता है मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राम कृष्ण देव का अनुग्रह माँ का प्रेम स्वामी जी का आशीर्वाद ये सब मुझे मिलते हैं पर एक ही माध्यम से मिलते हैं और वे हैं पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सत्य जी महाराज उनके माध्यम से मुझे यह सब मिलता है मैं उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत लाभ होता है उनके सत्संग से बहुत लाभ होता है मैं बार बार प्रणाम करके उनके अनुग्रह की आशा रखता हूं और आप सभी श्रोताओं को माताओं को संत जनों को भगवान का रूप जानकर सबके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूं और इसी के साथ भगवान श्री राम कृष्ण देव के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर ही यह कार्यक्रम हुआ उनके श्री चरणों में प्रणाम आप सबके प्रति फिर फिर राम राम और पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश मिला है सूचना मिल ही गई है हम लोग जैसे मिलते रहे हैं वैसे फिर मिलेंगे और इन्हीं दिनों में भगवान की मंगल गई का गायन सुगल लाभ प्राप्त और आप लोग बड़े प्रेम से भगवान श्री राम की कथा सुनते रहें। इस आश्रम की अपनी दिव्यता है सत्संग का सौरभ तो यहां है ही यह पूज्य स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज पूज्य स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज ऐसे अनेक महापुरुषों के निवास और साधना से यह सत्संग सौरभ से सुरभित है यह स्थान और श्री राम कथा के लिए यह सिद्ध स्थल इसलिए है क्योंकि श्री राम कथा के लिए आध्यात्मिक निरूपण के लिए अवतार कोटि के युग तुलसी पूज्य पंडित श्री राम जी महाराज के अमृत वर्षी वाणी से यहां वर्षों श्री राम कथा हुई है तो उसका वातावरण है उसका तो महाराज देखो महापुरुषों की वाणी यहां गूंजती रही है मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा में अनूठे भाव इस माध्यम से आते हैं तो निश्चित रूप से यह मैं मानता हूँ कि महाराज श्री रामकिंकर जी महाराज जो हम सबके आचार्य हैं उनकी जो बाणी गूंजती रही तो यहाँ श्री राम कथा बिखरी हुई है उसी में से प्रसाद मिलता है मिले हुए प्रसाद में से हम लोग प्रसाद मांगते हैं और इसीलिए कथा के प्रति यह भक्ति आपकी राम कथा यहाँ स्वयं प्रकट होती है माध्यम कोई भी बन जाए और भगवान की कृपा से यह अवसर प्रभु मुझे प्रदान करते हैं तो उनकी कृपा के लिए उन्हें बार बार प्रणाम और आपके श्रद्धा और स्नेह के लिए आपको बार बार साधुवाद इसी के साथ चर्चा को विराम बड़े प्रेम से प्रभु का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कृष्ण भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की, जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पत हर हर महादेव